श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा मथुरानाथ श्री रामकृष्ण देव की मीमांसा तथा उस विषय की अंतिम बातें सभा की समाप्ति के समय मथुर बाबू ने रानी रासमणी से कहा बाबा से इस विषय में तो कुछ नहीं पूछा गया वे इस संबंध में क्या कहते हैं यह जा जानना आवश्यक है ऐसा कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से इस विषय में उनका अभिमत पूछा भाभाविष्ट होकर श्री राम कृष्णदेव कहने लगे रानी के दमादों में से गिर जाने के कारण यदि किसी का पैर टूट गया होता तब क्या उसे त्याग कर और किसी को लाकर उसके स्थान पर बैठाया जाता या उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाती यहाँ भी ठीक वैसा ही होना चाहिए मूर्ति को जोड़कर उसी मूर्ति की पूर्ववत पूजा की जाए उसे त्याग देने का कारण ही क्या है उनकी इस व्यवस्था को सुनकर सब लोग अवाक रह गए सभी लोग यह अचंभा करने लगे कि किसी के मस्तिष्क में यह सहज युक्ति आई ही नहीं श्री गोविंद जी के दिव्य आविर्भाव के ही कारण यदि उस मूर्ति को जीते जागती प्रतिमा मानी जाए तब तो वह आविर्भाव भक्त के हृदय की तीव्र भक्ति तथा प्रेम सापेक्ष है भक्त के प्रति उनकी कृपा या करुणा के फलस्वरूप उसके हृदय में श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के बने रहने पर भग्न मूर्ति के अंदर उस आविर्भाव का न बना रहना कैसे संभव हो सकता है मूर्ति भंग का दोष गुण तो उस आविर्भाव को स्पर्श तक नहीं कर सकता दूसरी बात यह है कि जिस मूर्ति में इतने दिन तक श्री भगवान का पूजन कर हृदय का प्रेम समर्पित किया गया आज उस मूर्ति के अंग विशेष की हानि होने पर वास्तव में भक्त के हृदय में क्या वह प्रेम भी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा साथ ही वैष्णवाचार्यगण भक्तों को आत्मवत् भगवत सेवा करने का उपदेश दिया करते हैं स्वयं को जब जिस स्थिति में जो प्रिय प्रतीत होता है भगवान को भी वही प्रिय है ऐसा सोचकर तद आचरण करने को ही वैष्णवाचार्य कहा करते हैं अतः उस दृष्टि से भी मूर्ति के परित्याग करने की कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती अतएव स्मृतिशास्त्र में भग्न मूर्ति के पूजन न करने का जो विधान है वह भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए जिन प्रेमहीन भक्तों ने अभी केवल प्रयास करना ही आरंभ किया है उन्हीं के निमित्त है अस्तु श्री राम कृष्ण देव की मीमांसा सुनकर अभिमानी पंडितों में से किसी किसी का मतभेद हुआ और किसी ने मतभेद को व्यक्त करने पर विदाई आदि में त्रुटि होने की संभावना से अपने मत को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जो लोग पांडित्य की सहायता से यथार्थ में यथकिचित ज्ञान भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हुए थे वे श्री कृष्ण देव के निर्णय को सुनकर धन्य धन्य कहने लगे तदनंतर श्री देव ने स्वयं अपने हाथों से उस मूर्ति को जोड़ दिया तथा उसकी पूजा आदि पूर्ववत होने लगी कारीगर के यहाँ से जो नवीन मूर्ति निर्मित होकर आई वह श्री गोविंद जी के मंदिर के भीतर एक और रख दी गई उसकी प्रतिष्ठा नहीं की गई रानी रासमढ़ी तथा तो मथुर बाबू के देहांत के पश्चात उनके वंशजों में से किसी किसी ने कभी कभी उस नवीन मूर्ति की प्रतिष्ठा का आयोजन किया था किंतु उन अवसरों पर किसी न किसी प्रकार के सांसारिक विघ्न उपस्थित होने के कारण उन्हें उस कार्य को स्थगित ही रखना पड़ा था इसलिए श्री गोविंद जी की वह नवीन मूर्ति अभी तक उसी तरह रखी हुई है